पातंजल योग सूत्र साधन अब हम इस सूत्र का तात्पर्य कि गुणों की विशेष अविशेष केवल चिन्ह मात्र और चिन्ह शून्य ये चार अवस्थाएं हैं समझ सकेंगे विशेष शब्द स्थूल भूतों को लक्ष्य करता है जिनके हम इंद्रियों से उपलब्धि कर सकते हैं अविशेष का अर्थ है सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इन तन्मात्राओं की उपलब्धि साधारण मनुष्य नहीं कर सकते किंतु पतंजलि कहते हैं यदि तुम योग का अभ्यास करो तो कुछ दिनों बाद तुम्हारी अनुभव शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि तुम सचमुच तन्मात्राओं को भी देख सकोगे तुम लोगों ने सुना होगा कि हर एक मनुष्य की अपनी चारों ओर एक प्रकार की ज्योति होती है प्रत्येक प्राणी से एक प्रकार का प्रकाश बाहर निकलता रहता है पतंजलि कहते हैं योगी की उसे देखने योगी ही उसे देखने में समर्थ होते हैं हम में से सभी उसे नहीं देख पाते फिर भी जिस प्रकार फूल में से सदैव फूल की सूक्षमाति सूक्ष्म परमाणु स्वरूप तन्मात्राएं बाहर निकलती रहती हैं जिसके द्वारा हम उसकी गंध ले सकते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर से भी ये तन्मात्राएं सतत निकल रही हैं प्रतिदिन हमारे शरीर से शुभ या अशुभ किसी न किसी प्रकाश की शक्ति राशि बाहर निकलती रहती है अतएव हम जहाँ भी जाएँगे वहीं वातावरण इन तन्मात्राओं से पूर्ण रहेगा इसका असल रहस्य न जानते हुए भी इसी से मनुष्य के मन में अनजाने मंदिर गिरजा आदि बनाने का भाव आया है भगवान को भजने के लिए मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी क्यों कहीं भी तो ईश्वर की उपासना की जा सकती है थी फिर यह सब मंदिर आदि क्यों इसका कारण यह है कि स्वयं इस रहस्य को न जानने पर भी मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसा उठा था कि जहाँ पर लोग ईश्वर की उपासना करते हैं वह स्थान पवित्र तन्मात्राओं से परिपूर्ण हो जाता है लोग प्रतिदिन वहाँ जाया करते हैं और मनुष्य जितना ही वहाँ आते जाते हैं उतना ही वे पवित्र होते जाते हैं और साथ ही वह स्थान भी अधिकाधिक पवित्र होता जाता है यदि किसी मनुष्य के मन में उतना सत्वगुण नहीं है और यदि वह भी वहाँ जाए तो वह स्थान उस पर भी अपना असर डालेगा और उसके अंदर सत्वगुण का उद्रेक कर देगा अब हम समझ सकेंगे कि मंदिर और तीर्थ आदि इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि साधु व्यक्तियों के समागम के ऊपर ही उस स्थान की पवित्रता निर्भर रहती है किंतु सारी गड़बड़ी तो यही है कि मनुष्य उसका मूल उद्देश्य भूल जाता है और भूलकर गाड़ी को बैल के आगे जोतना चाहता है पहले मनुष्य ही उस स्थान को पवित्र बनाते हैं उसके बाद उस स्थान की पवित्रता स्वयं कारण बन जाती है और मनुष्यों को पवित्र बनाती रहती है यदि उसी स्थान में सदा असाधु व्यक्तियों का ही आवागमन रहे तो स्थान अन्य स्थानों के समान ही अपवित्र बन जाएगा इमारत के गुण से नहीं वरण मनुष्य के गुण से ही मंदिर पवित्र माना जाता है पर इसी को हम सदा भूल जाते हैं इसीलिए अधिक सत्वगुण संपन्न साधु संत चारों ओर यह सत्वगुण बिखेरते हुए अपने प्रवेश पर रात दिन प्रबल प्रभाव डाल सकते हैं मनुष्य यहाँ तक पवित्र हो सकता है कि उसकी वह पवित्रता बिल्कुल मूर्त हो जाती है और जो कोई व्यक्ति उस साधु पुरुष के संस्पर्श में आता है वही पवित्र हो जाता है